से कपित जंगू पचार उमा सुशोक विनाश कार नीका जमल कोमलागम सीता समारोपित महाशाय चार नमे राम कर्पूर गौरं करुणावत में संसार सदाब संत्यारे भगवान भगवानी सहतम नम आ जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओ कहत सुनता कहे कहत सुनता कहे तो में तो पाए राम, राम। का सीरा पहन, सुनो श्री राम कहा तो सुनत कहते सुनता कहते सुनत अखनों में पानी। Suno se Ramta hai, Ramta hai. Suno se Ramta hai. दशरथ के राजी तारे दस रथ के दशरथ के भारी हो सती की आंख तारे वो सूर के सूरज रगुन के हैं जारी वो सूर के सूरज राजीव नया बोले ओ, ओ, राजीव नया बोले राजा को नया बोले मधुबर पानी राम कहानी सुनो सी राम कहानी राम मुकान शनों से मत करके ले आए आयाज को करके कर ले आए आयाज को के। घर छोड़ हुए बनवासी पिकिया जा घर छोड़ हुए बनवासी पित किया जा सुर भर गई लखन सिया लखन सिया संग लखन सिया संगत लखन सिया संगत छोड़ राजधानी राम कहानी सुनो श्री राम कहानी राम सुनो सीरा गांत मेरा मधूत बने आयो श्री राम ने मुहे राम रामू बन आयो।, बने आयो बने। रामदूत बन आओ श्री राम मोह पठाया सीता मात्म सेवा में रगवर पसंद सोलाया सीता की सेवा रघोवर पसंद और संग लायो मैया और संग लायो मैया और संग लाओ मैया का निशान राम कहानिया सुनो श्री राम कहा राम कहा, सुनो श्री राम कहा सुनता कहे तो सुनता कह तो सुनता अखनों में पा राम कहा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 diva jayanti diva jayanti bhule susita ji sarkar ki aa राधमा जय कुंज बिहारी जे राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय रंग जय गोपी जय रंजना जय गिरवर भाई गेरा भा जय कुंज बिहारी जेरा भाग जय जे कुंज बिहारी जय गोपी जनरंजन जय गोपी जनरंजन जय गिर बधारी योदानंदन जन ब्रजन यशोदानंदन प्रज जनरंदन यशोद नंदन प्रज जनंदन यशोद नंदन प्रज जनंदन यमुना चीर बना चा यमुना चीर बना राधा माधु जय पुण्य जे राधा माधु जय पुण्य देहा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 Vishnukrishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Vishnukrishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hari Hari, Hari Krishna, Hari Ke Taa, Krishna Ke Taa, Hari, Hari Ramah, Hari Ramah, Ram Ramah, Hari, Ram Ramah, Hari, Ram Ramah, Ah. गंगावर हरिहार की जय श्री शिखा जय श्री राध संगा राम मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडकसौरवित चित हंतमनिषं मुनिहंस से्यम्य सन्नसारि परीपीत म्यम दूरवादल्युति तरुणाव्य नेत्र हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिम भज किशोरमूर्ति मूर्ति यत्र, यत्र भुवा भजनकीशुनाथ तत्र तत्र तस्कांजलि स्वारी पिपूर्ण लोचनमतिमत राक्षक गंगा तरंगरमणी जटा निरंतर गौरीरभूषितमभाग नारायण प्रियमनंग मदापालीपुरपति भज विश्वनाथं सच्चिदानंदय विश्वत्पत्व तापत्र विनाशा श्रीकृष्णा वम श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमनु मुकुरसुधारण रघुवर विमलश जो दायक पंचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओं श्री राम के हनुमत हो, हो सा ने सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु सीतारा। श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय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 नम पार्वती पतये हर हर महादेव भगवरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माता हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं श्री प्रेमपुरी आश्रम के अंतर्गत भगवान की मंगलमय कथा कहकर और सुनकर आज सौभाग्य से श्री मदनलाल डालमिया जी कल की भांति पधारे हैं हमारे श्री चिमन भाई जी का आज आगमन हुआ है और भी सब सुधी जन यहां एकत्रित हैं आप सबका वंदन अभिनंदन साथ ही यह निवेदन श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री भगवान नाम संकीर्तन करें तदंतर भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ पहले श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें जय श्रिया राम जय जय सिया जय श्रिया राम जय जय राम जय जै, राम जय जय जै, Jai Sri Aarambe, Jai Sri Aaram, Jai Sri Aaram Jai, Jai Sri Aaram, Jai Sri Aarambe, Jai Sri Aaram, Jai Sri Aaram Jai, Jai Sri Aaram, Jai Sri Aaram.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 जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय श राम मंगल भवन मंगलहारी मंगल हमारी ्रव सो दशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया जय जय Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai naam jai jai siya ram ke jai siya ram jai siya ram ke jai siya ram ke jai siya ram jai siya ram jai siya ram Jai Sri Aanam, Jai Sri Aanam, Jai Sri Aanam, Jai Sri Aanam, Jai Jai Sri Aanam, Jai Jai Sri Aanam, Jai Jai Sri Aanam. A. सीता राम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज विनुछल विश्वना पदने हू दे चल छुला पद ले देश्वना। देश्वना राम भगत कर लक्षणे हू राम भगत कल भ बिन भगवान शंकर के चरणों में छल रह प्रीति होना यही श्री राम भक्त का लक्षण है श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी काल यही कृति श्री राम में श्री यागवल्की के द्वारा श्री भरद्वाज जी से यह बात कहलाते हैं सचमुच भगवान शिव जैसा श्री राम भक्त और कोई नहीं श्रीमदभागवत में उल्लेख है वैष्णवा नाम यथा शंभ वैष्णवों में जैसे भगवान शिव बस वैसे ही शिव जी हैं परम वैष्णव सती जी से यही अपराध हुआ कि उन्होंने श्री सीता माता का वेश बना लिया और भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया अब अद्भुत बात यह है कि त्याग करने के बाद भी कहा नहीं क्योंकि त्याग का संबंध मन से है वाणी से नहीं और जो भी खेल हुआ उसको शंकर जी ने समझ लिया भगवान की माया है बहूर राम माया ही सिरु नावा प्रेरी सती यही झूठ कहा भगवान शंकर ने माया को प्रणाम किया भगवान की इच्छा है पर शिवजी ने यह निश्चय कर लिया यही तन सतीह भेंट मुहे नाही अब शंकर जी मन ही मन प्रसन्न है पर भगवान ने एक परीक्षा ले ली अब परीक्षा भी कैसी अद्भुत चलत गगन भय गेरा सुहाई चलत गे सुहा चलत जय महेश भली भगती दृढ़ा गे दृढ़ा गे गृ गे चलते समय आकाशवाणी हुई धन्य हो भगवान शंकर आपने बहुत सुदृढ़ रूप से भक्ति का वरण किया है जय महेश भली भगत दृढ़ाई अच्छा इतने में कुछ होने वाला भी नहीं था भगवान शंकर हैं तो भक्ति की दृढ़ता तो होगी पर आकाशवाणी ने एक बात और कह दी असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समर्थ भगवान आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा और कौन करेगा आप राम जी के भक्त हैं और समर्थ भगवान हैं इसलिए आपने ऐसा निश्चय किया है अब सती जी ने पूछना शुरू किया कि महाराज प्रतिज्ञा कौन सी की है कीन कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला आपने प्रतिज्ञा कौन सी की है सो बताओ और सत्य सत्य बताओ शंकर जी बड़े आनंदित हैं कि बताओ भगवान को भी यह आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता थी कि ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है हम जैसे तैसे अपना घर परिवार चलाएं अब भगवान ने कह दिया है कि प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा की है तो सती जी पूछेंगी कौन सी प्रतिज्ञा की है तो क्या हम असत्य बोले अब इस समय शंकर जी जो निर्णय लेते हैं बड़ा अद्भुत निर्णय सती जी ने बहुत पूछा पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया जदपिती पूछा बहु बहुभा तदपि न कहे त्रिपुर भगवान शंकर ने बहुत पूछा पर सती जी ने बहुत पूछा पर शंकर जी ने कुछ नहीं कहा तो कुछ तो कहा होगा हां सती एक बात याद आ गई वो सुन लो वरन पंथ विविध इतिहास वरण पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुंचे कैला विश्वनाथ पहुँचे कैला भगवान शंकर ने रास्ते भर कुछ बताया ही नहीं बार बार यही कहते रहे कि वह प्रसंग याद आया अब यह प्रसंग याद आया अब यह प्रसंग याद आया शंकर जी ने बिना सब कुछ जानने के बाद भी हम सब जानते हैं यह कुछ नहीं बताया और लंका के राक्षस बिना जाने कह रहे थे हनुमान जी के लिए हम जो कहा यह कपी नहीं हो बर रूप धरे सुर कोई यह तो बंदर के रूप में कोई देवता आया हम पहले से जानते थे इन्होंने एक बार भी नहीं कहा पर यह नहीं जानने के बाद भी अपने को जानकार बताना यह राक्षस का स्वभाव है और जान लेने के बाद भी कुछ नहीं कहना यह शंकर जी का स्वभाव असत्य बोले नहीं सत्य कहा नहीं असत्य बोले नहीं सत्य कहा नहीं बात टाल गए सती जी ने भी सोचा कोई बात नहीं घर में तो हमारी ही चलेगी अब शंकर जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए अब सती जी ने भी निश्चय किया भोजन ही तब बनाओगे जब बताओगे पर शंकर जी ने एक काम किया तांभु शंभु पन आपन बैठे बट तन करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप समारा समारा लागी समाधि अखंड अपारा भगवान शंकर को समाधि लग गई अब समाधि खुले तब तो सती जी कुछ पूछें एक सज्जन मुझसे कह रहे थे मुझसे ऐसे लोग मिलने आ जाते हैं जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता पर व्यवहारिक कठिनाई यह है कि उनको आते ही मुस्कुराकर स्वागत करना पड़ता है बातचीत भी करनी पड़ती है तो हमने कहा सरल उपाय है तो उन्होंने पूछा क्या हमने कहा जैसे ही कोई आदमी ऐसा आता दिखे आप माला ले लो हाथ और जैसे ही वो आए तो बस दिखा दे दोगे एक माला और रख दे उसको भी तो पहले तो वो बैठेगा ही नहीं अच्छा फिर बाद में आएंगे चला जाएगा फिर भले ही माला रख दो जैसे ही आते दिखे वैसे ही माला ले लो तो आपका भजन होगा और उससे बच जाओगे शंकर जी ने भी वही किया सिद्धासन में विराजमान हो गए समाधि लग गई अब उस आनंद का तो कहना ही क्या सती जी समझ गयी कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है सती बसी ही कैलाश तब अधिक सोच मन मही मरम न को जानी कछु युग सम दिवस शिरा कब जई हो दुख सागर पारा दुख सागर कब गब जै दुख सा सती यही सोचती हैं दुख के समुद्र से मैं कैसे पार जाऊंगी अब यही सोचती हैं हे शंकर भगवान मुझसे भूल तो हो गई प्रभु सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं मैंने इनसे असत्य भाषण किया इसलिए इन्होंने मेरा त्याग कर दिया अब आपको यह उचित नहीं है कि मुझे जीवित रख जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरत हरन वेद जस गावा तो में विनय करम कर जोरी छूटो बेग देह यह मोरी मेरी देह छूट जाए अत्यंत पीड़ित है माता सती बीते संवत सहस सतासी तजी समी शंभु अविनाश भगवान शंकर ने समाधि का त्याग किया और जैसे ही समाधि से उठे तो राम राम शिव सुमी लागे ज्ञानऊ सती जगत पति जाए ज्ञानऊ सती जाए शंभुपद शंभुपद जाई शंभु पद बंदन कीना शंभुपद वंदन की सनमुख शंकर आसन दीना सन्मुख सन्मुख आसन आसन देना सन्मुख संकर, आसन देना सती जी ने शंकर जी का श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम स्मरण श्रवण किया गयी जाय शंभुपद वंदन कीना तो सनमुख शंकर आसन देना सामने विराजित कराया करबद्ध मुद्रा में भगवान शिव चर्चा करने लगे अब सती जी को बड़ा दुख लेकिन कह नहीं सकते कहें तो क्या कहें किस से कहें उसी समय देवता महाराज दक्ष के यहां यज्ञ में जाने लगे तो एक मानवीय दुर्बलता है व्यक्ति उसके घर होकर जरूर जाता है जिसे निमंत्रण ना मिला हो अब ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान को शंकर जी को तीन को नहीं बुलाया और शंकर जी को खास खासकर नहीं बुलाया तो देवता वहीं से निकल रहे हैं हवाई जहाज ने लेकर देखो गाड़ी की मजबूरी है कि वो अपनी पटरी पर ही चलेगी इधर उधर नहीं चल सकती पर बस को थोड़ी सुविधा है वो सड़क पर चलती है पर सड़क से नीचे उतरकर भी निकल सकती है किंतु हवाई जहाज को तो और अधिक सुविधा है हवाई मार्ग थोड़ा घूमकर चले जाएं पर वे उधर से ही निकले जहां शंकर जी और सती जी बैठे और चुपचाप नहीं निकले गीत गाते हुए सती बिनो के बे ओम सती बिनो दे चले सुंदर विधि सुंदरी कल गाना गाना सुनत श्रवण छूट मुनी ज्ञाना बिलोक सती जी ने देखा आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं और उसमें बैठी हुई देवांगनाएं मंगलमय गीत गा रही हैं और वहीं से सब निकल रहे हैं गीत गाते हुए निकल रहे हैं आपने अनुभव किया होगा जिसको निमंत्रण न मिला हो उसके यहां होकर लोग जरूर जाते हैं और यही कहेंगे आप नहीं चल रहे तो बेचारा कहेगा कि निमंत्रण नहीं मिला आपको और निमंत्रण न मिले जरूर मिला होगा चलिए वो कहेगा कि नहीं मिला अरे राम राम राम यह तो उन्होंने बहुत बुरा किया आपको निमंत्रण नहीं दिया आप कहें तो हम भी न जाएं? अब ऐसा कौन होगा जो ये कह दे कि तुम मत जाओ वह तो जाएंगे क्या बताएं? पहले से पता होता तो हम न जाते अब जा तो रहे मन यहीं रखा है हमें अच्छा नहीं लगा ये उसके बाद बाहर निकलकर साथी से कहेंगे कि देखा कितने खास बनते थे इन्हीं को निमंत्रण नहीं मिला हम चल रहे हैं देवता भी उसी तरह से निकल रहे हैं। अब सती जी बार बार पूछती हैं कि ये उत्सव क्या है कहा जा रहे हैं ये सब शंकर जी ने कहा आप तो बताना ही होगा पूज्य पिता महाराज दक्ष यज्ञ कर रहे हैं अच्छा पिता यज्ञ सुन कछु हरसान पिताजी के यज्ञ का समाचार सुनकर कुछ हर्षित हुई <coughs> फिर पूछा आप नहीं चलोगे शंकर जी पूरे संयत हैं और यही कहते हैं कहे ऊ नीक मोरे हो मन भाभा कहे हो निक मो रे मन कहे हो निक मो रे मन बाचित ही नेमत पठावा मो नी बिल्कुल ठी कहा पर एक बात अनुचित हो गई उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा पार्वती जी ने कहा तो पिताजी के यहाँ से भी निमंत्रण क्या बिना निमंत्रण के नहीं चलेंगे शंकर जी ने कहा की बिल्कुल सत्य है चलना ही चाहिए जद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेह जाइए बिनु बोले हूं न सदे पिता के यहाँ गुरु के यहाँ स्वामी के यहाँ मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में कोई हर्ज नहीं है सती जी ने कहा तो फिर चलिए चल नहीं सकता तदपि विरोध मान जहा कोई कहा गए कल्याण न हो तो भी जहां कोई विरोध मानता हो वहां जाने में कल्याण नहीं है सती जी ने कहा यदि आप न चले तो मुझे भेज दीजिए अब शंकर जी इतने संयत हैं एक बार भी असंतुष्ट होकर यह नहीं कहते हमें बुलाया नहीं अब ऊपर से जाने की बात पर सती जी कहती हैं कि मैं चली जाऊं शंकर जी ने कहा कि जाना तो बुरा नहीं है किंतु वे विरोध मानते हैं मेरा स्मरण होने होगा यह अच्छा नहीं है शंकर जी ने बहुत समझाया कही देखा हर जतन बहु रहाइ न दक्ष कुमारी, तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा तुम जाओ दिए मुख्य घन संग तब विदा की नत्रपुरानी सती जी वहां गई सती ही बिलो की जरे सब गाता सादर भले ही मिली एक माता माता सागर भले ही माता बहुत प्रसन्नता से मिली बेटी आ गई बेटी को देख लिया मैं सोच रही थी कि तुम आ न सकोगी तुम्हारे पिता ने भगवान शिव को नहीं बुलाया बहने मिली तो बहुत हंसते हुए भगनी मिली बहुत मुस्काता इस मुस्कुराने में व्यंग ज्यादा है इतनी देर करके आई हो तुम्हें तो पहले आ जाना चाहिए और भगवान शंकर कहा हैं और दोनों को ही आ जाना चाहिए था क्या हुआ क्या निमंत्रण नहीं मिला था क्या भगनी मिली बहुत मुस्काता मिली कम मुस्कुराई ज्यादा मिली कम मुस्कुराई ज्यादा अब सती जी ने चारों तरफ देखा दक्ष जिसे देखकर आग लग गई थी सती जी ने संयम किया अब गई यज्ञ स्थल में यज्ञ स्थल में चारों तरफ देखा प्रभु उन्होंने चारों तरफ लेकिन शंकर जी की पूजा का कोई स्थान नहीं विष्णु भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं ब्रह्मा जी की पूजा का कोई स्थान नहीं तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान समझी उर उर्देऊ अब तो इतना क्रोध आया माता भवानी को क्रोध आ गया दक्ष सुक्र संभव यह दे ही। दक्ष के शुक्र से उत्पन्न यह शरीर मैं नष्ट कर देती हूं तुरत हूं तुरंत देहते ही हेतु उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु सुनू सभा सद सकल मुनदार कहीं सुनी जिन शंकर निदार सोफल तुरत लहव सब काहू भली भाति पचिता पिता पिता मंदमति निंदत ते पिता मंदमतिंदत ते, निंदत ते।, निंदत ते ही। दक्ष शोक्र संभव दे तुझी हौ तुरत देतु तुझी हूं तुरत दे, दे। चंद्रमा निवृष के तुधरी सुनू सभा सद सकल मुनिंदा सकल सही सुनी जिन शंकर निंदा सुनी शा सो फल तुरत लहव सबका फली माति बचिता पिता जो गया तनुजारा जो गया ऐसा कह के माता भगवती ने योगाग्नि के हवाले अपने शरीर को कर दिया त्राहि त्राहि मच गई भगवान शंकर को समाचार मिला वीरभद्र कोप पठाए भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछ समय हो तो महाराज भ्रगु ने रक्षा कर ली यज्ञ की कि यज्ञ की परंपरा रहे वीरभद्र क्रोधित होकर गए दक्ष सिरोच्छेदन भगवान शिव ने किया तरह तरह से प्रार्थनाएं हुई भगवान शिव सती जी को लेकर घूमने लगे शरीर योगाग्नि में भस्म हुआ था अग्नि में नहीं इसलिए वो शरीर को लेकर शंकर जी घूमते रहे सती जी का शरीर कंधे पर रखे भगवान शिव घूमे क्योंकि सती जी ने सीता माता का वेश बनाया था जहां जहां माता के एक एक अंग गिरे वहां एक एक स्थान निर्मित हुआ भगवान विष्णु ने चक्र चला चलाकर शरीर का छेदन किया एक एक अंग एक एक स्थान पर गिरते गए और वे पीठ निर्मित होते चले गए भगवान शंकर अत्यंत उदास जब ते सती जाए तनु त्या तब ते शिव मन भये भय गिरा जप सदा ओ जप सदा तुनायक नामा, जप सदा सदार सदा ज्ञता सुन राम गुण ग्राम जपही सदा जपही सदार पिया काम तदपि भगवाना भगत बिरह दुख दुखित सुजाना या जहाँ तन राम गुण ग्रामा यहाँ ताम गुण ग्राम भगवान शंकर निरंतर राम जी के नाम का स्मरण करते हैं जहां जहां भगवान की कथा सुनने को मिलती है वहां कथा सुनते हैं निष्काम है किंतु भगवान है इसलिए भगत के विरह्य के दुख से दुखी हैं पर भगवान का स्मरण कभी भी त्याग नहीं करते निरंतर भगवत स्मरण भगवत स्मरण भगवत स्मरण कुछ नहीं कहा शिकायत नहीं की दुख आया तो दुख मिटाने वाले भगवान की प्रार्थना करने लगे सुख आया तो सुख मिटाने देने वाले प्रभु का स्मरण करने मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाए गे कट रे मन सीताराम सीताराम सीता राम रट रे संकट जा कटरे सीताराम सीता रट रे तेरे रे संगे हिरना कुछ जुलुम कमाया ओ, हिरना कुछ जुलुम कमाया ओ, प्रहलाद जी को बहुत सताया प्रहलाद जी, जी को, को बहुत सताया आई नर सिंह खंभ गया फट रे तेरे संकट जाएंगे बरत तेरा सम्बत जा मैं बता तो रे हिरण कश्यप ने अत्याचार किया प्रहलाद जी ने प्रभु को पुकारा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए इसी तरह अब जाए न कष्ट सहारे द्रौपदी ने वचन कहारे तो भगवान प्रकट हुए द्रौपदी ने वचन कहा प्रभु बन गए पीरे पटरे तेरे संकट जाएंगे कटरे भगवान पीतांबर बन गए और लाज बछाई द्रौपदी की ग्राह गज को कर लिया बल में हरितेर सुनी थी जल में प्रभु पल में हुए प्रगट रे तेरे संकट जाएंगे कट कटरे हरिदार हरिदास कुसंगति तजिले नित सत संगति में सजिले भजले श्री नागर नट रे तेरे, तेरे संकट जाए सीताराम सीतार तेरे संकट जाए जत रे मन सीता सीताराम सीता राम तेरे संकट जाएंगे गे कट रे मन सीताराम सीताराम सीता राम तेरे संकट जाएंगे जत रे सीता सीता रतवे संकट भगवान का नाम स्मरण करने से संकट कटते हैं भगवान शिव प्रभु से कोई शिकायत नहीं करते राम राम राम राम जी को लगा कि इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी शिव जी ने कोई शिकायत नहीं की हमारा नाम लेना नहीं छोड़ा तब शंकर जी को इसी तरह अलमस्त देखकर एक दिन प्रगटे राम कृत कृपाला प्रगटे राम कृत कृपा प्रज प्रज पे दे, पे दे, पे पे राम जी प्रकट हुए भगवान शिव के समक्ष और जैसे ही श्री राम प्रकट हुए देवाधिदेव ने दर्शन किया हाथ जुड़ गए सिर झुक गया भगवान भी हाथ जोड़े हैं सिर झुकाए हैं राम जी ने कहा मैं आ गया शंकर जी ने कहा आपके आते ही प्रसन्नता आ गई राम जी ने कहा कि आप इस समय क्या करते हैं शंकर जी ने कहा आपकी कथा सुनते हैं भगवान ने कहा कि मैं कथा ही सुनाने आया अरे आप और कथावाचक कब से बन गए भगवान ने कहा हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं एक ही काम किया है कथा सुनाने का कई कथा सुहाई मात बुझाई ये प्रकार सुत प्रेम लहे मैं प्रकट हुआ अयोध्या में और तो मैंने सबसे पहला काम कौशल्या माता को कथा ही सुनाई अच्छा तो फिर हमें भी सुना ये कथा राम जी बोले अवश्य सुनाऊंगा कथा अति पुनीत गिरिजा के करनी बेस्तरा सहेत कृपा निधि बर भगवान श्री राम जी ने पार्वती माता की कथा सुनाई विस्तार के साथ कथा सुनाई शंकर जी आश्रुपात करते रहे तो आप कथा सुनकर आनंदित हुए नहीं कथा सुनाने वाले को देखकर आनंदित हुआ अच्छा चलो किसी तरह है? आप कथा सुनकर तो प्रसन्न हो ही गए तो अब विनती मम मनहू शिव दक्षिणा मिलनी चाहिए कथावाचक को इसलिए मांग रहा हूं अब विनती मम मनहु शिव जो मो पर निज ने हूँ जाई विवाह सैल जाई यह मोहिमा गें थी अब विनती मम सुनो शिव अगर आप स्वामी हैं मैं सेवक हूं तो प्रार्थना कर रहा हूं आप सखा हैं तो जो मोह पर निज निजने हो और अगर आप अपने को सेवक मानते तो स्वामी आज्ञा दे रहा है जाई विवाह हो शैल जही यह ही मांगे दे भगवान शंकर बड़े असमंजस में कि मना भी कैसे करे तो राम जी ने मना नहीं किया शंकर जी ने भी मना नहीं किया ना शिवजी ने यह कहा कह शिव जदपि उचित असना नाथ वचन मैं में जाही नाथ वचन पुनि में सिरधर आय सु करिए तुम्हारा परम धरम है हमारा परम धरम यहा परम धरम यह नाथ हमारा परम धरमा रम यह उचित नहीं है पर आपकी आज्ञा नहीं मानना भी तो उचित नहीं है इसलिए मैं आज्ञा मानूंगा सिर धरी आयस करिए तुम्हारा और यह धर्म नहीं है पर परम धर्म परम धर्म यह ना था हमारा यह हमारा परम धर्म है आपकी आज्ञा सिर पर रखेंगे राम जी बोले शंकर भगवान आज्ञा सिर पर मत रखो बड़ा डर है सिर पे आज्ञा रखो और कोई दूसरी बात आ गई तो ये सिर पर ही तो गंगा जी बह रही है गंगा जी की धारा में कब आज्ञा बह जाए गंगा धवल धार गंगा धबल धार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 Dar dar, chanda chawade dar, chanda bade bade dar, aye chawade dar. गंगा जी बह रही है सिर गंगा जी की धारा में कब यह आज्ञा बह जाए भगवान शिव से राम जी ने बहुत उचित कहा है कि आज्ञा सिरोधारी नहीं हृदय में रखो अब उर् राखो जो हम कहे वो सिर में नहीं उर में रखो क्योंकि दिमाग में कई बातें आती हैं और चली जाती है कई बार बाजार जाते हैं बेटे ने कह दिया घड़ी ले आना जरूर लौट कर आए अरे याद ही नहीं रही बेटा कहता घड़ी याद नहीं रही दिमाग से बात उतर गई अच्छा दिल में अगर एक बात उतर जाए फिर लाख कोशिश करो किसी ने गाली दी है अब दिल से निकल नहीं रही अच्छा उससे कितना ही कहो कि भाई दी होगी गाली निकालो महाराज कैसे निकाले है? यही तो हमारे लिए कठिनाई है दिल से निकल नहीं रही तो बात दिल से निकलती नहीं है और दिमाग में रहती नहीं है दिमाग में बात आती जाती रहती है और दिल में हमेशा रहती है तो राम जी ने कहा हमारी बात हृदय में रखो हमारी बात हृदय में रखो सिर में नहीं क्योंकि सिर में रखोगे तो भूल जाओगे पर हृदय में यह बात रहेगी तो अवश्य पूरी होगी अब उख जो हम कहे अब हृदय में रखो अंतर ध्यान अस भाखी अंतर्धान अंतर्धान भयस भाखी अंतर्धान भयस भा शंकर सोई मूर्ति उरदारे शकर मूर्त उरा शंकर सोई मूर्ति मुरा शोई मूर्त उ मूर्ति murati ur rakhi shankar soi murati ur rakhi shankar soi murati ur rakhi murati ur rakhi murati ur rakhi शंकर जी ने भगवान की वही मूर्ति हृदय में रखी सिर में नहीं सिर में तो प्रभु की आज्ञा ही रखी पर हृदय में प्रभु को रखा भगवान तो ध्यान हो गए और शिव जी ने भगवान की वही मंजुल मूर्ति अपने मन में बसाई बड़े आनंदित थे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भगवान की मंजुल मूर्ति मन में बसाकर कर अच्छा भगवान अभी अभी गए कि तुरंत सप्त ऋषि आए भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों से कहा कि जाकर हमारी परीक्षा लो सती जी की परीक्षा लो पार्वती प पार। ई तुम प्रीत परी छाले गिरी प्रेरी पठेऊ भवन दूर करेऊ संदे परीक्षा लो सप्त ऋषियों से भगवान शंकर ने कहा परीक्षा लो देवाधिदेव महादेव क्या आपको राम जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है पूरा भरोसा है फिर ये परीक्षा लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि सती जी ने पूर्व जन्म में हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया तो हम भी ऐसी सती जी को बिना परीक्षा के कैसे स्वीकार कर इसलिए हम भी परीक्षा के लिए भेज रहे हैं सप्त जाते हैं और पार्वती माता तो सती मरत हरि सन भर जन्म जन्म शिव अनुराग से ही कारण हिम गिरी गृह जाये कारण ग्रह जनमी पार्वती तनु पारई जनमी पार्वती तनु पार जब ते उमा है है जब जब से पार्वती जी का जन्म ही हुआ हिमांचल राज के यहां अब वे दक्ष की बेटी नहीं रही अब वे पर्वत की पुत्री बनी है अब पर्वत अविचल ऐसी श्रद्धा जो अविचल हो और ऐसी माता जिनका नाम मैं ना हो मैं ना तो जहां मैं नहीं हो हिमांचल राज की पुत्री और फिर नारद जी आ जाए नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए नारद जी ने आकर पार्वती जी को जब प्रणाम कराया उनके पिताजी ने तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया फिर हस्त रेखा देखी लक्षण सब विचारी उ राखे कछुक बनाए भूप सन भाके और कहा कि इनको ऐसा स्वामी मिलेगा जो जोगी होगा जटिल होगा निष्काम मन वाला होगा हाथ में ऐसा लिखा है महाराज तो कोई उपाय उपाय तो कोई नहीं देव दनुज नर नाग मुनि को न मैट निहार कोई नहीं मिटा सकता देव भी नहीं नहीं तब तो हिमांचल राज निराश हो गए तब तो गुरुदेव ने कहा कि एक है जो मिटा सकते जोगी अजी अजब ज्ञान जय भारेमा जय भ करता आ करता कह रले मानी अजब एक कह दो अजोगी अजब एक जोगी जोगी, जोगी, जोगी जो लोग जो jo aa gaya hai keh jo jo bhi सकते हैं पर महादेव बिठा सकते हैं जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाव्यू मैट सकहीं त्रिपुरारी भगवान शंकर मिठा सकते हैं महाराज मेरी बेटी को तपस्या करनी होगी असकहे नारद सुमिर हरि गिरिजे दीन आशीष हो ये यही कल्याण अब संशय तजह गिरीश अब संशय छोड़ दो इसका कल्याण होगा पार्वती जी एकांत फाकर से कहती हैं अब मैं जाऊं तपश्चर्या के लिए हां हां और पिता से अनुमति लेकर माता से अनुमति लेकर श्री पार्वती जी तपस्या के लिए गई हैं और एक ही वरदान चाह चाहू सदा सिवहीं ही भरतारा बस और कुछ नहीं चाहिए शंकर जी पति रूप में मिले कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाति मही पर सुखाई तीन सहस संवत सुई खाई पुणि परि हरेऊ सुखाने उ परना उमहीं नाम तब भयऊ अपर्णा पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया भगवान श्री राम ने जाकर शंकर जी से कहा और शंकर जी ने सप्त ऋषियों को भेजा अब सप्त ऋषियों ने देखा ऋष गौरी देखी कहा मत जैसी गे आ मूरति तपस्या जैसी मंत तपस्या जैसी, जैसी कोरी गौरी महात्माओं ने पार्वती जी को देखा जैसे साक्षात तपस्या विराजमान हो मनी मन प्रणाम किया पर ऋषियों ने पूछा मां आप यह तपस्या क्यों कर रहे क्या चाहती हो पार्वती जी ने कहा हमारा अविवेक सुनकर हंसी लगेगी तुम्हें देखो मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा सिव ही भर हमारा अविवेक सुनकर तो तुम्हें भी हंसी लगेगी हम शिव जी को पति रूप में चाहते हैं। अब सातों ऋषि हंसने लगे ऋषियों तो ने कहा कि माता आप शिवजी को पति रूप में चाहते हो यह तो उचित नहीं है किसने समझा दिया हमारे गुरुदेव देवर्ष नारद जी ने त्रिशी हंसते हुए बोले नारद कर उपदेश सुनी कहे ऊ बो किस उ किसका घर बसा है नारद जी का उपदेश सुनकर अरे आप यह तो सोचो पहले सती से विवाह हुआ शंकर जी अपनी मस्ती में बने रहे सहज एकाकिन के भवन कबहों की नारी खटाई, जो बिल्कुल एकाकी रहना चाहे तो उनके घर और नारी हो ही नहीं सकता अंत में विचारी सती ने आत्महत्या कर ली तब से बड़े निश्चिंत हैं, बड़े निर्द्वंद हैं कि भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है जहाँ है वहीं है ठीक है राम राम नारद जी के कहने से ऐसा निर्णय आपने किया हमने आपके लिए बहुत सुंदर वर सोचा है हम तुम कांवर विचारा, हम तुम का चार हम तुम कब तुम कॉँवर वरणी करे तुम कावर दूषण रहता सकल बुनगासी सकल बुनका श्रीपति पूर्व निवासी पुर हम तुम का तुम का, कर। तुम्हा का, कर। तुम्हा का हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर खोजा है दूषणों से रह समस्त गुणों का भंडार और श्रीपतिपुर लक्ष्मी पति है बैकुंठ का निवासी और ऐसे भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह करा दे सोच लो पार्वती जी ने कहा कि सोचने का मौका अब कहा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जाकर मन रम जा सन तेहते ते ही सन काम का जिसका मन जिससे रुचे वही बर उसके लिए ठीक है हमने जो निश्चय कर लिया कर लिया पहले मिल जाते तो तुम्हारी बात मान लेती जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा सिखते सुनते हो सिख तुम्हारी धर सी अब मैं जन्म शंभु हारा को गुण दूषण करे विचारा इस गुण और दोष का विचार कौन करे आप सोचेंगे कि हमने इतना प्रयास किया और फिर भी तो महाराज बहुत से लोग हैं जिनके अभी विवाह नहीं हुए ऋषि मुनियों का अगर यही काम रह गया हो तो कौतुक्यन आलस नाही वर कन्या अनेक जगमा अनेक वर कन्याएं उनकी विवाह कराओ महाराज ऐसा पार्वती जी ने उत्तर दिया देख प्रेम हर्षे मुनि ज्ञानी जय जय जय जगदंब भवानी भवानी माता आपकी जय हो जय हो जय हो गए पर्वतराज हिमालय से कहा बेटी को घर ले आओ शंकर जी को जाकर समाचार सुनाया सब सप्तषियों ने भगवान शंकर आनंदित हो गए पर इसके अतिरिक्त एक कथा और श्रवण करने को मिलती है भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने गए सती जी भी स्वयं परीक्षा लेने गई थी भगवान की तो शंकर जी भी परीक्षा लेने गए ब्रह्मचारी के वेश में गुफा के द्वार पर पहुंचे सवेरे सवेरे का समय तो पार्वती जी गुफा के भीतर और उनकी सोलह सखियां बाहर इन सोलह सखियों ने कहा कि बाबा कैसे ब्रह्मचारी बाबा कैसे बस दर्शन करना चाहता हूं महाराज क्या दर्शन करोगे तपस्या में अस्थि मात्र हुए रहे शरीर तब तो और अच्छा है आनंद पूर्वक दर्शन करूंगा ठीक है महाराज लेकिन वे तो सूर्य दर्शन के लिए निकलती हैं सूर्यास्त के समय निकलती हैं तभी दर्शन कर लेंगे ठीक है शंकर जी रुक गए सखिया प्रतीक्षा करने के लिए वचन दे चुकी शाम को निकलेंगी तब दर्शन करना ब्रह्मचारी रुके रहे थोड़ी देर में बोले ये सरोवर में पुष्प बड़े सुंदर हैं कमल के पुष्प तोड़ ले हाँ, हाँ महाराज तोड़ो कौन मना करता है ब्रह्मचारी ने जल में प्रवेश किया एक पुष्प तोड़ा दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया तीसरे में डूबने लगे अरे मुझे तैरना नहीं आता मैं तो डूब रहा हूं डूब रहा हूं कोई बचाओ कोई बचाओ तो सखियां दौड़ी नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं तुम लोग मेरा स्पर्श मत करना मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा मुझे मर जाने दो अब तो देवियों ने देखा कि ब्रह्मचारी प्राण दे रहा है तो निश्चय लख ब्रह्मचारी का सखिया गई ही श्री गिरिजा की गुफा पर देने लगी पुकार बेगी चलो तज साधन ध्यान विलंब करो मत शैल कुमारी चलो धन ब करो मत तो तो कुमारी चलो साधन ध्यान विलंब करो मत शैल कुमारी चलो साधन ध्यान विलंब करो मत शैन कुमारी चलो तरी साधन ध्यान विलंब करो मत शैल कुमारी नैन सरोज के पुष्प गैन सरो के पुष्प ग सर में एक डूब रहो ब्रह्मचारी नैन सरो के, के पुष्प गो सर में एक ब्रह्मचारी सरोवर में कमल के पुष्प लेने गया एक ब्रह्मचारी डूब आप जल्दी चलो पार्वती जी बाहर निकली मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है हाँ हाँ पर ब्रह्मचारी कहता है कि नहीं नहीं दे बाम हाथ की टेक करो मत अपमान एक ब्रह्मचारी अच्छा मैं जाती हूं पार्वती जी गई बायां हाथ आगे बढ़ाया शंकर जी ने कहा कि डूब जाने तो बायां हाथ आगे मत बढ़ाओ दायां क्यों नहीं बढ़ाते पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मैं अपने पति के निमित्त अर्पित कर चुकी हूं शंकर जी ने कहा तो जाओ स्वार्थ देखो मुझे मरने तो जाओ सत अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं करूं क्या अंत में निश्चय किया भगवान शंकर परमार्थ के लिए गंगा जी को सिर पर रखते हैं परमार्थ के लिए सर्पों को गले का आभूषण बना के रखते हैं और मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाऊं निश्चय कर लिया लो ब्रह्मचारी हाथ बढ़ाओ दाया हाथ आगे बढ़ाया ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया बाहर निकाल लाई सखियों से कहा चिता बनाओ मैं जलकर भस्म होगी अब सखियां बहुत दुखी भस्म ना हो अब शंकर जी देख रहे सखियां आंसू बहा रही हैं एक एक लकड़ी लगा रही है चिता बना रहे हैं शंकर जी ने कहा कि देवी ऐसा काहे को कर रही हो अगले जन्म में भी कुछ ऐसी घटना घट गई तब पार्वती जी ने कहा कि फिर उस ब्रह्मचारी को बचाऊंगी और अपने प्राण दूंगी उससे अगले जन्म में वैसे ही करूंगी कब तक जन्म कोटि लगी रग हमारी जन्म कोटि लगी कोटि लगी कोटि कोटी अगर हमारी कोटी लगी नगर कोटी लगी नगर कोठी लगी हमारी परम शंभु न तू न कुमारी कोटी लगी नगर हमारे Jhama koti lagi <laughs> ra ga ra ra ga ra, jhama koti lagi ra ga ra, jhama koti lagi ra ga ra ha main de jhama koti lagi ra, koti lagi ra ga ra koti lagi ra. एक करोड़ जन्म तक मेरा यह निश्चय है शंकर जी ने कहा ठीक है अब अग्निदान का समय सन्निकट आया आयो समय बिनीत जब अग्निदान को सन्निकट तब तो ब्रह्मचारी के भेष में भे भूत भावन प्रकट शंकर भगवान प्रकट हो गए पार्वती जी ने देखा चरणों में सिर रख दिया भगवान शिव को देखकर आनंदित हो गई पार्वती जी शिव जी ने मुस्कुराकर कहा पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया रही विधि वह भी समय आने पर पूरी हो जाएगी शंकर जी ने स्वयं परीक्षा लेकर आश्वस्त किया माता पार्वती जी को और शिव जी अपने स्थान पर आ गए तारक तारक असू भय उ तारक असूर भय उ तारक अ surana vai kentala savat asura asura asu तार का सुर एक विकट राक्षस उत्पन्न हुआ उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा शिवजी विवाह करें विवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो और भगवान शंकर की क्या दशा जब से सती जी की परीक्षा ली सप्तऋषियों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा भी तब से शिव जी आनंद में रहने लगे भय मगन शिव सुनत सनेहा हरस सप्तऋषि गवने गेहा अब शंकर जी बार बार सती जी का चिंतन करें लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात है भगवान शिव राम जी का चिंतन करते हैं भय मगन शिव सुनत सने हा भय मगन शिव सुनत सने हा हर शि सप्त ऋषि गवने गे हा दरने देहा। दरने देहा। मन फिर करी तब शंभु सुजाना मन फिर करी तब शंभु सुजाना। लगे करन रघु नायक ध्यान लगे करन रघुनायक ध्याना लगे करन रघुनायक नायक ध्यान लगे करन रघुनायक ध्याना लगे करन रघुनायक लगे रघुनायक भगवान शिव राम जी का ध्यान करने लगे अच्छा देखो एक अद्भुत बात है सुजान शब्द आया है मन थिर कर तब संभ सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना और पहले भी जब ते सती जाय तन त्यागा तब ते श्योमन भय विरागा जदपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना सुजान तब भी है और सुजान अब भी है तो सुजान का काम क्या है यथा सुअन अंज दृघ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत तो शैल बन भूतल भूर निधान सुजान वह है जो सर्वत्र सर्वकाल में परमात्मा का स्मरण करे वही सुजान है दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद की दुख मिटाने वाले भी वही हैं और सुख देने वाले भी वही हैं जब ही सदा रघुनायकनामा तब और अब लगे करण रघुनायक ध्यान ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाधि लग गई शंकर जी समाधिस्थ होकर बैठ गए अवतार का सुर के जो मन में आए सो करे कि पहले तो समाधि खुले समाधि खुले फिर विवाह के लिए तैयारी हो विवाह के लिए तैयारी हो तब विवाह हो और जब विवाह हो तब तो पुत्र का जन्म हो जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूं उसने ऐसी योजना बना रखी उसका मरण ही ना हो तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया तारका सुर से कैसे बचा जाए सबने सलाह दी पठ बहु काम जाए शिव पाही पठबू काम जाई शिव पी पठबू का शिव पही पानी पठ काम का पठब काम को भेजो जो करे क्षोभ शंकर मन माही शंकर जी समाधि बैठे हैं उनकी समाधि में जो क्षोभ उत्पन्न करे इस काम को दे देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कामदेव ने कहा हमें कोई काम देव हम तो काम देव है कोई काम देवराज इंद्र ने का मित्र इसीलिए तो बुलाया है समाधि भंग करनी किसकी कामदेव ने पूछा किसकी समाधि भंग करनी देवराज इंद्र ने कहा भगवान शंकर की भगवान शिव का नाम सुना तो कांप गया काम शंकर जी की समाधि हे भगवान शंकर जी की समाधि अब बहुत हैरान देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं कामदेव ने कहा ठीक है जाते हुए देख लो लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे मैं चला तो जाऊंगा लेकिन समझ लो ठीक है कामदेव गया अपना प्रभाव फैलाया सारे संसार में शंकर जी की समाधि नष्ट करनी थी पर सारे संसार को परेशान कर दिया इसने धरी न काह धीर का धी धरी नाहू धी धरी न सबके मन मन सिज हरे धरी न काऊ दरी, सबके मन मन सिज हरे धरी न काऊे कोई धैर्य धारण न करे महाराज इस काम ने ऐसा उत्पाद किया सबके मन मन सिज हरे सबके मन मन सिज ने हरण कर लिए अब श्री तुलसीदास जी ने यह लिख तो दिया अब परेशान कि यह लिख दिया सबके मन मन सिज हरे अब हनुमान जी महाराज अब मैं क्या करूं सबके मन मन सिज हरे अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता तुलसीदास जी चुपचाप बैठे हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे महाराज आप आप बताओ तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए हनुमान जी ने प्रकट होकर का आगे लिख दो जय राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू जिनको राम जी ने रख लिया राम जी ने जिनको बचा लिया वे काम के कुप्रभाव से बच गए जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल अजब ऐसी प्रार्थना हुई लता निहारी न वहीं तरू सा लताएं वृक्षों के लिए झुक गई वृक्ष लताओ का स्पर्श करने लगे संगम कर रही तलाव तलाई यहां सी दशा जड़न कै वरनी को कही सक सचेतन करनी रघुबीर ते उबरे ते काल काम ने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया सर्वत्र भगवान ने जिने बचा लिया वो बच गए अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाह सि वहीं बिलोक ससंक्यू मारू अब काम को बड़ा डर लगा लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा काम तो करते ही हैं तरु पल्लव महार लुकाई करी विचार कदों का भार आम के पत्तों की ओट से शंकर जी के हृदय पर चोट की काम छाड़े छाणे विषम उर लागे छूटी समाधि सम्भु तब जागे जागे भय ईश मन की, की, क्षोभ की, नयन उभारी सकल दिश देखी नयन भाई सकल दिस देखी सौरभ पल्लव मदन बिलो का सौरभ पल्लव मदन बिलो भयऊ कोंपेव त्रै लोका कंपय त्रै लोकाऊ कोप कंपेऊकोपे भयऊ को लोक कंपाए मान हो गए जिस समय भगवान शंकर ने सौरभ पल्लव मदन बिलोका अच्छा काम ने भी शंकर जी पर चोट की पर आम के पत्ते की ओट से इसका अर्थ यह है कि काम जब भी चोट करता है किसी न किसी की ओट से करता है और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है कोई खास नहीं होता है आम है लेकिन आम भी खास लगने लगता है किसके कारण काम के कारण काम के कारण आम भी खास लगने लगता है पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है हमारी नींद लग जाती है आंख बंद होने लगती है काम का बाण लगने से पर शंकर जी की आंख खुल गई काम का बाण लगा तो आंख खुल गई जो जिसे काम सुला दे उसका नाम जीव है और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि मेरे मन में क्षोभ और जब चारों तरफ देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलो काम को देख लिया भय को बड़ा क्रोध आया अजय क्रोध आया तो कंपे उतरी लोका तब सिर्फ तीसरा नयन उघारा भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयो जरी छारा देखते ही काम चलकर टुकड़े टुकड़े हो गया गिर गया नीचे रति गई रति ने प्रार्थना की महाराज मेरे पति को जला दिया भगवान शंकर ने का अब रति तव नाथ कर ओ नाम अनंग बिनु वपु व्यापी ही पुनि ही सुन निज मिलन प्रसंग अब से तुम्हारा पति अनंग होगा सब को व्यापेगा उसका शरीर नहीं होगा महाराज मैं तो पत्नी हूं तो सुनो निज मिलन प्रसंग अपने मिलन का समाचार सुनो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरन महामही कृष्ण तन हो पति तो कृष्ण पति तन हो वचन अन्य था हो नमो वचन अन्यथा था नमोरा रति गवनी सुन शंकर बानी रति गवनी, रति गवनी। सुन शंकर बानी कथा अपर अब कहे बखानी कथा अपू बी आ बहुरी कहे उरति कर वरदाना बहुरी कहे उरति कर वरदाना कहे उरति कर कहे उरति कर कहे उरति कर रति के वरदान की बात कही हिमांचल राज को हिमांचल राज प्रसन्न हुए महापुरुषों का स्वभाव होता है सासती कर पुण्य कर पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव अब देवताओं में बड़ी हलचल इन्होंने तो काम को जला दिया तो क्या विवाह के लिए तैयार होंगे तो चलो पूछते हैं देवता आए देवराज इंद्र आये ब्रह्मा जी को साथ लेकर आए एक बड़ी बूढ़े साथ रहे तो बात ठीक बनती है अब सबने प्रशंसा की पृथक पृथक तीन की न प्रशंसा पृथक पृथक पृथक प्रशंसा पृथक पृथक तेन की प्रसन्न चंद्र आवतंसारृथक थे संसार ते ते प्रसन्न सा पृथक पृथक पृथक पृथक पृथक पृथक पृथक पृथक देवता प्रशंसा करने लगे शंकर भगवान आप की जय हो आप जैसा कोई नहीं आप बड़े महान आप शंकर जी समझ गए प्रशंसा तो हो चुकी अब बताओ चाहते क्या तो कोई बोले नहीं ब्रह्मा जी से संकेत किया कि आप ही तब तो ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परमोछाह देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है अपने नेत्र सफल करना चाहते हैं नेत्र सफल हाँ निज ने, ने देखा चाही नाथ तुम्हार बेमार हूँ बेबार बेबार देवा, देवा। आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं अब यह नहीं कहा कि ये परेशान है तार का सुर से नहीं निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह ये उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करो मदन मद आपने बड़ा अच्छा किया काम जारी रती कहूं बर ये ये बड़ा अच्छा किया लेकिन देवाधिदेव विवाह बोले बाबा बोले ए मस्त होगा जैसे ही कहा सो देवताओं को खुशी भी हो और आश्चर्य भी आपस में कहें कि इन्होंने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार यह बात समझ में नहीं आ रही एक ने कहा अपने को समझने से क्या मतलब अपना काम बन गया नहीं नहीं सो तो ठीक है लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए तो समझा तो नहीं जा सकता ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है कही काम को जला दिया विवाह ब्रह्मा जी ने कहा तुम समझोगी नहीं तुम सब हो देव ये महादेव देवताओं को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए हांसो तो ठीक है लेकिन शंकर जी ने कहा क्या बात है अब सब चुप। शिव जी ने कहा बोलो बोलो क्या बात है ब्रह्मा जी ने कहा कि हां हाँ बोलो देवता यह पूछना चाह रहे हैं कि आपने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो शंकर जी हंसने लगे हंसते हुए बोले कि सभी लोग परेशान थे कि काम को जला दिया और विवाह के लिए क्यों तैयार यही प्रश्न है ना? हाँ तो सुनो मैंने काम को तो जला दिया मैं काम की इच्छा से विवाह के लिए नहीं जा रहा मैं तो राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहा अच्छा। और इसीलिए विवाह दो तरह के होते हैं विवाह और विवाह जिसके बाद वाह वाह वाह बनी रहे सो विवाह और जिसकी बाद वाह नहीं आह होती रहे बियाह तो जब काम की प्रेरणा से विवाह होगा तो बियाह आह, आह आह बनी रहेगी और जब राम की प्रेरणा से विवाह होगा तो वाह वाह वाह बनी रहे तब तो शंकर जी ने कहा मैं तो राम जी की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं देवता बड़े प्रसन्न हुए वे हर्षित होकर अपने अपने धाम को गए और हम लोग भी अब प्रतीक्षा कर रहे हैं बिनु हैंश्वनाथ पद ने हू राम भगत कर लक्षण शंकर जी ने काम को जला दिया पर राम जी की इच्छा से विवाह के लिए जा रहे हैं ये राम भगत कर लक्षण ए जय श्रिया राम जय जय राम जय राम जय जय शिया राम जय श्रिया राम जय जय राम <जै सिया> <हुतव>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 जय शिया जे जे -सी राम जय जय श राम जय श राम जय जय शाम जय जय श राम जय जय श राम जय जय श राम सीए सिए सुमिरत राम जो सिए सुमिरत श्री राम जुगल नाम राज जगत लय विश्वाम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्या नमः पार्वती पत हर हर महा